हम वैसे के क्रम में अहम उपाय लगाना ज़्यादा अच्छा होता है अहम साम नाम गृहस्थम तथा खंडताम गायत्री माता नाम वादपुर अहम ऋतुनाम कुमात अताम पीरसा ऋतु नाम कुमारेद में शामना चलांत है ना तो मैं सामेद के प्रकरणों में बृहत्ताम नामक प्रकरण करम वेद के प्रकरणों में बृहस्काम नामक प्रकरण आम छंदाम गायत्री में छंदों में गायत्री है गायत्री छंदों में अनुसूप प्रस्तुत आदि अनेक भेद होते हैं उसमें भगवान ने क्या कहा मैं गायत्री हूँ गायत्री मंत्र गायत्री छंद में जो गायत्री मंत्र है वह अफी छ है गायत्री छंद में है जिजक के संपादन के लिए उद्देश्य गायत्री मंत्र है ना उसमें जिजक छंदों में मैं गायत्री हूँ गायत्री मंत्र गायत्री छंद में दर्शन गाँव में मैं तो में बेहद शाम नामक प्रकरण तथा ठंडों के मध्य में गायबती हूँ नाम मार्ग पीठा में महीनों के मध्य में मार्ग पीठ हूँ मार्गपीठ का एक नाम आग्रह अग्राम लेकर आता है तो तो आग्रह अच्छा महीना है गर्मी भी नहीं सर्दी का आरंभ है हल्कि भी सर्दी अच्छा महीना है श्री रामचंद्र का विवाह मार्गपीठ में ही मिल जाता है अच्छा में तो ना, मार है। मासों में मार फिर नाम माल फिर हमो में ऋतुओ में कुमांतर कर बसंतु में क्या हूँ बसंत बसंत सबसे अच्छी मानी जाती है पूरी जिस को आप देखेंगे ना बसंतों से पूरी लग जाती है फसल में भी उसमें पतना आरम्भ होता है बसल का सब फूल आ जाते हैं फसलों में फूल आ जाते हैं जो किसानों में फसल फूल आ जाएंगे फल आ जाएंगे तो यह ऐसा लगता है कि जो है ना कोई कि साड़ी कमर फिर सकता है और जो उसका गर्मी सर्दी भी कम रहता है थोड़ा गर्मी भी नहीं रहती है हाँ इसमें तो आवाज़ नहीं सुनाई है कभी कभी होती है दोस्तों तो में क्या हूँ बसंत वसंत सबसे अच्छी है क्या तो वो वेदों में सावेद के अनेक प्रकरण के प्रकरणों में कौन से प्रकरण है बृहत्ता ठीक है वेदों में सावेद और शाम के प्रकरणों में श्रेष्ठ हो गया ऐसा ऐसा है कि ये भी भगवान का इस्तेमाल है इसलिए ऐसा तो ये काम के प्रकरणों में बीह प्रधान प्रकरण में हूँ छंद छंदों के मध्य में गायत्री छंद में छंद देखना कोई छंद कोई वेद की गायत्री छंद में है उसे कहेंगे गायत्री छंद विशेष विचार कोई वेद की विचार छंद में है उसे कहेंगे छंद प्रस्तुत छाइक छह अनुतारी आदि छंद से विशिष्ट दिशाओं में गायत्री आदि छंद से विशिष्ट दिशाओं में गायत्री नामक दिशा में है यहाँ पर प्राकृतिक ना हरंत है घाजुरी आचार्य जो मत प्राप होकर वे क्या बन है से में नामक हूँ माता नाम तीर्था ना महीनों में हूँ मार्ग तीर्थ मृद शिरा नक्षत्र ऐसी जिस मास का होता है उसे क्या कहते हैं ज्यादा चित्रा आरम्भ नहीं पूर्णिमा पूर्णमा जिस महीने की पूर्णिमा अमृतिका नक्षत्र होगी उसे कहेंगे मारपीट जी पूर्ण होता है तो ना तो जिस महीने की पूर्णिमा युक्त होगी वो होगा नक्षत्र पूर्णा होगी तो देख रहे युक्त पूर्णमा होगी तो जैसा नक्षत्र से हवा का नजर रहे अगर महीने पूर्णिमा में उल सक जाएगा अब देखेंगे महीनों के में हैं। में से और हो वो हैं वाले तेज तेजस्वी नाम अहम ते ते तेज तेजस्वी नाम अहम जय अशि व्यवसाय अशमी सत्वम सत्वताम अहम आम छम जीतव अश् में छल करने वालों का जीप है छल करना और सबसे बड़ा छल किसके किया जा सकता है जीप से लोग समझी निकल दिया मैं सुरखता हूँ और ये तो ऐसी है कि रात रात में आप अरब पति बन सकते हैं और रात रात में आप अरब पति से आप रोडपति बन सकते हैं हम रोड कर रहे हैं ऐसा तो है ये तो रहेल करने वालों का क्या है ना लोग खेलते हैं के छल करने वालों का जया हूँ तेजस्वी राम के तेजस्वियों में ठीक है तेजस्वी लोगों में क्या होंगे जय अश्मी या जेत्री राम जीतने वालों का जय है जीतने वालों की जय है व्यवसाय अशन है उद्यम या व्यवसायी नाम मतलब उद्यम करने वालों का उद्यम में है उद्यम सोचते हैं परिश्रम उद्योग उद्यम करने वालों का उद्यम में हूँ हाँ निश्चय भी है निश्चय भी अर्थ होता है व्यवसाय का निश्चय करने वालों का निश्चय हूँ इसका उद्यम भी है जो उद्यम करने वालों का मैं उद्यम हूँ या निश्चय करने वालों का निश्चय हूँ व्यवसाय चिंता बुद्धि वहाँ है ना वो मैं सावी के पुरुषों का सत्य मतलब मैं सातवी पुरुषों का सत्य कहते से खेला आदि लक्षण वाला उसे पासे से खेलते हैं अक्ष कहते हैं जिसके द्वारा खेला जाता है कोरिगं को खेलना तो आदि रूप लक्षणों वाला या अच्छ से खेलना आदि रूप झुला में खेलना आदि रूप झूठ में एक जगह दूसरी है दूध पीटा की सूट है राजी ऐसा पार्ट है वहाँ वो करना है राजको याद उसमें राजाओं को जीतना है और उसके अन्य रूप से जुआ खेलना है बाकी अब देखेंगे करने वालों का का का का का है, है। या का है, दस नाम, का में, सक्तुन करते सक्तुन करते। देखेंगे। नाम आज पांडवा ऋषि राम वासुदेवाअमी ऋषि या विष्णी के वंश वालों में वासुदेव हूँ इसलिए वासुदेव भी के लिए आया है ना विष्णु के वंश में हुए फिर वाष्णी कहे जाते हैं मैं विष्णु के वंश वालों में वासुदेव हूँ पांडवा नाम धन्य है, देंगे को हुआ है। में, में है, नाम है। ये, अच्छा तो पहले हो चुका है ना के लिए हो चुका है ना हाँ तो उसमें बहुत राजाओं को जीत करके अर्जुन धन लाए थे इसी लोगों का नाम महंगे कौन सा मुनि नाम अपनी अहम व्यासता ऐसा समझ लेना को एक वर्ष में ले लेना कि मुनि नाम व्यासता हो अबी हो की मुनियों में व्यास में ही हूँ मुनियों में व्यास मैं ही हूँ व्यास जो है ना सनातन धर्म में का सबसे बड़ा उपकार वेद व्यास में किया है आरम्भ में वेद एक ही था वेद एक ही था तो आगे तरह से बहुत मंद बुद्धि वाले प्राणी होंगे समग्र वेद का अध्ययन नहीं कर पाएंगे तो उसके साथ विभाग किया गया अब चार में भी एक एक वेद का अध्ययन करना कठिन है तो उसका शाखा विभाग कर दिया अलग अलग शाखाएं कर दी कम से कम एक शाखा का अध्ययन करिएस ने किया और अठादश चुनाव की रचयता है ब्रह्मसूत्र के प्रणयता है उसके लिए भागवत को भी करता है और सबसे बड़ा ऋण किसका है ब्यास का है और ये गुरु पूर्णिमा का नाम पुराना ब्यास पूर्णिमा ही है अभी पचास साल से लोग कहते हैं गुरु पूर्मा गुरु पूर्णिमा लोग पूर्णिमा ही है व्यास के प्रति सम्मान करने के लिए होता है ब्यास की पूजा और जिन गुरुओं से ज्ञान मिलता है उनकी भी पूजा ब्यास पूर्णिमा ही इसका पुराना नाम शक्ति दिन सब लोग उनसे ऋणिंग ब्यास के अब देखेंगे वहाँ पर जिन व्यास में ही हूँ कभी नाम उ कभी सभी मतलब है क्रांत दृष्टा त्रिकाली त्रिकालदृशि त्रिकालदर्शी लोगों में उष्णा नामक त्रिकालद्पति है उष्णा के शुक्राचार्य है त्रिकाल दृष्टि महापुषो में उष्णा नामक लगती लगती है, है, जानते शुक्राचार्य शुक्राचार्य बहुत बड़े यही है प्रहलाद के साथ प्रथम शुक्राचार्य तो नहीं है वहाँ वर् दूसरे गुरु थे प्रहलादावर शुक्राचार्य शुक्राचार्य मेघनाथ को पूरी विद्या है शुक्राचार्य सभी बच्चों को जो है ना बड़े बड़े अच्छे-अच्छे देने वाले मंत्र विद्या निय। तो है शुक्राचार्य संबंध वहाँ जरूर आएगा भागवत पढ़कर रहती है जिसको पुरान बेचारे बड़े परेशान रहते हैं उनके दो कन्या उसी से बेचारे परेशान रहते हैं कन्या हो जाता है उसी से घर जाते हैं साथ लेते हैं बलबूज करते हैं शुक्राचार्य बहुत तेजस्वी महत्व है ऋषि नाम वासुदेव वादे के वंश में उत्पन्न लोगों में मैं वासुदेव हूँ कौन कौन वासुदेव अयम यह मैं तेरा कथा है या मैं ही तेरा कथा वासुदेव है वासुदे पांडवा नाम धनंजय पांडवों के मतलब में धनंजय हूँ कौन कौन है? तुम हूँ मुनि नाम करते मनन नाम मनन कर देगा स्वभाव वाले अर्थात स्वर्व ज्ञानी नाम सभी mm -hmm. पदार्थों को जानने वालों में सर्व पदार्थ बोल ब्रह्मी सर्व है ना सदो खेना हो गए मुनी नाम का मननशीला नाम मनन करने के स्वभाव वाले मनन करने के स्वभाव वाले कैसे सभी पदार्थों को जानने वाले हैं mm -hmm. सभी पदार्थों को जानने वाले मतलब ऐसा लगाना मनन करने वाले और सभी पदार्थों को जानने वालों मरण करने वाले और ब्रह्म को जानने वालों के मैं मरण करने वाले और को व्यास तो इनकी उपाधि है नाम तो इनका क्या है श्री कृष्ण दिव्यान है उनका काले वर्ण के देव कृष्ण हो गया कह कहे गए उत्पन्न तो हुए तो देवायन हो गए इनका कवि राम का श्रांत व्यक्ति राम मतलब ये अतिक्रमण करके जाने वाले तो तो तो लोगों में ज्यादा इनके साथ तो क्या है मृत तीन भी क्या है तो जो असुरते हैं कभी देवता परेशान हो जाते हैं देवता मर जाएंगे तो मरे जाएंगे जिंदा रहने वाले नहीं असुर मार डालेंगे मारेंगे देवता है तभी देव परेशान शुक्र हो जाते भगवान को सहयोग करना पड़ता रे देवताओं तो का शुक्राचार्य थे आम दमाय मैं दमन में दंड देने वालों का दंड हूँ दवाई काम का से दमन करने वाले दमन किससे दिया जाता है दंड से दंड से करके मैं दमन करने वालों का दंड या दंड देने वालों का दंड देने को। जो ध्यान देना मीटी और मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को जो दंड दिया जाता है वो बढ़िया है ना और निर्दोष व्यक्तियों को जो दंड दिया जाता है उसे नहीं निर्दोष व्यक्तियों को दंड दिया जाता जा है जा वो नहीं जामियों को दंड देना देने वाला शासक पाक का भागी होता है आदमी जिला है <Sapartal>: जो राजा राजी को दंड नहीं देता है उसको मेरा बताया गया है तो दंड तो hmm. हाँ, की गलती है भगवान कहते हैं कि दंड देने वालों नीति जिवी सकाम जिवी सकाम करते यहाँ पर जीतने भी इच्छा करने वाले हैं विजय की इच्छा करने वालों की नीति में तो जो विजय की इच्छा करते हैं तो विजय ऐसे करनी प्राप्त करनी चाहिए नीति से कैसे नीति से विजय प्राप्त करनी चाहिए नीति से नहीं प्राप्त करनी चाहिए तो जिदी से काम करते है जिबे की इच्छा करने वालों की नीति है नीति है भगवान का स्वरूप है, की की है, तो आजा। है? की की है मौनम से वर्ष में दुआ नाम आइए आइए आ जाओ इस तरह से दुझा नाम करते हैं गोपीण भागो में गोपीण भागो में ये दुया नाम है नागर जा यह गोपी गोपी गोपी गोपी है तो है है रखने रखने रखने के साधन साधन वस्तु को को का साधनों में में किसी रखना तो क्या बन जाना चाहिए है मुनी दो गोपनीय किसी विषय के गोपी रखने के साधनों में या गोपनीय रखने के साधनों में में मैं यह नाम मौनम वो रखनीय रखने के साधनों में मौन ही हूँ और मैं ज्ञानियों का क्या अहम ज्ञान बताऊं ज्ञानम और मैं ज्ञानियों का ज्ञान हूँ ये भगवान कहते ज्ञानी ज्ञानियों का ज्ञान होगा अब ये इसको लगाइए दम यह काम करते दम स्त्री दम स्त्री पर करतेमन करने वाले या दंड देने वाले मैं दंड देने वालों का दंड और दंड को दिया जाता है अडा तो दम है ना कम दम तो जो दम से जो होते उन्हें क्या कहते हैं दम और जो उनसे भिन्न होते है वो क्या होते हैं अडान से मतलब उठा हाँ उदे हाँ उद्ड लोगों के दम दं... उद्ड लोगों के दमन का कारण नहीं उद्दंड लोगों के दमन का कारण क्या होता है दंड लग जाएगा उद्ड लोगों के दमन का कारण दंड नहीं बात है दवे नाम का अर्थ आदानता नाम नहीं है लगना दबे नाम का अर्थ दमन करने वाले दंड देने वालों का दंड नहीं है और दंड किसको दिया जाता है आदानता नाम उद्दंड लोगों के दमन का कारण दंड नहीं नीति का है, इच्छा करने वालों की नीति होगी नीति से प्राप्त करनी चाहिए मंगल का वस्तु गुह्या नाम गुहया नाम करके गोपिया नाम यहाँ गोप्य का जो है गोपनी रखने के साधन गोपनी रखने का जिसके द्वारा किसी विषय को गोपनीय रखा जाए तो गोपनी रखने के साधनों में मौन मौन हो जाए वक्त समाप्त होगी अर्जुन सर्वभूता नाम, नाम यदि ना ना दा दा त आग, अपी, अपी को भी ये में ले लेंगे अर्जुन सर गोटा नाम जब बीजम तदी हे अर्जुन सभी प्राणियों का जो बीज है या <स्यातिया> सभी प्राणियों की उत्पत्ति का जो कारण है वह अर्जुन सभी प्राणियों की उत्पत्ति का जो कारण ये प्रकृति है ना ये अच्छे प्रकृति की भगवान की सभी प्राणियों की उत्पत्ति का कारण जो है वह मैं और देखो एक बार भगवान बताते हैं है नयाचरचर हूतम न अस्थि यहाँ चराचर प्राणी नहीं है वह कोई चराचर प्राणी नहीं है या वह कोई चराचर भूत नहीं है जो मेरे बिना है वह कोई चराचर भूत नहीं है जो मेरे बिना इसका मतलब क्या है कि भगवान के बिना कुछ भी नहीं मिट्टी के बिना घट होता है तो उसी प्रकार है सत्ता का कारण मिट्टी है मिट्टी के बिना घट नहीं ऐसा है तो परमात्मा ये सबके कारण है उनके बिना कुछ भी नहीं ऐसा कोई ऐसी कोई चराक्षर वस्तु नहीं है जो भी मेरे बिना है उनके बिना अस्तित्व ही नहीं है उनके अस्तित्व ही सभी का अस्तित्व होता है भगवान ऐसा भगवान कहते हैं है। प्रकरणों प्रकरण का उपसार करने के लिए विभूति को संक्षेप से कहते हैं विभूति को संक्षेप से बताते हैं क्या क्या है कि वह कोई चराचार भूत नहीं है जो मेरे बिना हो तो इसका क्या मतलब हुआ कि सब कुछ मेरा स्वरूप है सब कुछ सब कुछ मेरा स्वरूप है नूतम चराचरम चराचरम को बताते चरम अचरम हुआ जी चर अथवा आचार्य ऐसा कोई भूत नहीं है जो मेरे बिना हो मैं बिना यारेरे बिना हो सके भवे आगे देखेंगे माया hmm. जो मेरे बिना हो मेरे बिना हो इसका मतलब है मेरे से माया करके निरात्मकम और उसका अर्थ क्या है शून्यम जो मेरे बिना होगा वो अपृष्ट होगा मतलब क्या होगा तुच्छ क्या होगा भवे में लिखा है ना बिना का पहले से अध्ययन कर लेना की जो मेरे बिना होगा वो अस्व होगा मतलब तो स्वच्छ होगा परिस्यक्त होगा मतलब मेरे से परिस्यक्त होगा निरात्मक होगा मतलब तो आत्मा जो बिना होगा अर्थात शून्य होगा अर्थात क्या होगा शून्य होगा ऐसा लगाएंगे ऐसा लगाएंगे ये मया भवे थे ना तो ये देखना मया बिना यग त्याग और फिर थ्य बाद में ऐसी पंक्ति लगाएंगे यक मया बिना भवे यथ मजा बिना जो लेना बिना को जो मेरे बिना होगा फिर सत्य का कर लेना सत्य को भी जोड़ सकते ही कर मजा बिना शर्त क्योंकि जो मेरे बिना होगा सत्य वह अपुष्ट होगा मतलब परिचित होगा, होगा आत्मादय होगा और शून्य होगा तो ऐसी कोई वस्तु होती है शून्य है कोई ऐसा शून्य मतलब अभाव सुन का क्या है ऐसा तो कुछ नहीं है ना ऐसा तो कुछ नहीं है सुनने इसलिए सब कुछ मरा सुन सब कुछ मेरा स्वरूप है आत्मा का स्वरूप सब कुछ क्या है मेरा स्वरूप है संक्षेप तो ने समझ लेना कि सब कुछ मेरा स्वरूप है आगे देखिए नाम को मगर नाम, नाम परम दिव्याप मेरी दिव्य विभूतियों का अवधि नहीं है या मेरी दिव्य रूटियों की सीमा नहीं है मेरी दिव्य विभूतियों की परम तप मिव्याणा परम तप मेरे दिव्य विभूतियों की सीमा नहीं है उनकी कोई अवधि नहीं है आगे देखेंगे उद्देश्य प्रोक्त विभूते है उदेश का प्रोक्त उदेश प्रोक्ता मैं मया विभूत है इस बिस्तर विभूति के इस विस्तार को विभूति के इस विस्तार को तो मतलब तो मैंने इस विभूति के विस्तार को तो संक्षेप से कहा है उपदेशा का क्या तो है का नाम वास्तवेश मैंने विभूति के इस विस्तार को संक्षेप से कहा है विभूति के इस विस्तार को संक्षेप से कहा मतलब विस्तृत विभूतियों को संक्षेप से कहा है विभूति के विस्तार को संक्षेप से कहा विभूतियों को संक्षेप से कहा है आगे देखेंगे न अंता अस्थिव्या विभूति नाम विभूति नाम, नाम है ना विभूति नाम का विस्तारा ना, नाम विभूति कर विस्तार किया है ना उन्होंने पहले भी किया था रामान विभूति कर अधिन वस्तु है ना मीनाम विस्तार नहीं होते भगवान ने क्या किया विस्तार पर <tDohan> तू भगवान विस्तार है मेरे दिल्ली विभूतियों काम सब मेरी दिव्य विभूटियों का विस्तार परम तो प्रेम दिव्यूतियों के विस्तार का नहीं है सर्वात्म से क्योंकि सबकी आत्मा ईश्वर की दिव्यों की सत्या क्योंकि सर्वात्मा ईश्वर की दिव्य विभूतियों की एकता को कोई कह नहीं सकता है अथवा कोई जान नहीं सकता है लग जाएगा चें वक्तु न चें वक्तु न सक्या किसको तो कह सकता है दिव्यभूतियों की यस्ता सकता है और जिस दिव्यियों की यस्ता जान तो नहीं सकता है जितनी विभूतिया कही क्या इतनी ही है क्या नहीं है ना तो उनकी को तो क्या है सीमा और जी छे क्योंकि सर्वात्मा ईश्वर की दिव्य विभूतियों की यत्ता को कोई कह नहीं सकता है अब्बा को ज्ञान अब देखेंगे संक्षेपुरभूतियों के विस्तार संक्षेप से कहा है मैंने विभूतियों के विस्तार को संक्षेप से कहा है विभूतियों के विस्तार को संक्षेप से कहा है अर्थात विस्तृत विभूतियों को संक्षेप कर दे दिया है देखो तत्वदेज दोन दोन के लगाएंगे श्रीमद वजित सत्व यद यदि विभूतिमत श्रीमद व ऊजित सत्व सत्य कार के भक्त में किया वस्तु कुछ तो टीकाकारों ने प्राणयत किया है कि लोट में लोके भी भक्तकार नहीं लोड़ा है लोट में जो जो यद यद है ना जो जो भी विभूति वाला विभूति मत श्रीमत और ऊर्जतम ये तीनों सत्तम के विशेषण है इसके विशेषण है।, है हाँ विभूति मत का अर्थ है यहाँ पर ऐश्वर्य वाला या सामर्थ्य वाला ऐश्वर्य वाला या सामर्थ वाला लोक में जो जो विभूति वाला विभूति वाली सस्त वस्तु विभूति का क्या यहाँ पर सामर्थ वाली या ऐश्वर्य वाली करते हैं यहाँ पर सामर्थ या ईश्वर्य सामर्थ या ऐश्वर्य जो जो सामर्थ वाली या ऐश्वर्य वाली वस्तु है श्रीमत श्रीमत गर्थ है यहाँ पर धन के धन वाली है ना धन के युक्त वस्तु है और ऊर्जित किया उत्साह से युक्त है बल से युक्त है से से पर से से से है है किससे युक्त युक्त युक्त युक्त से से से या धन अभी देखेंगे दूसरी कंपनी तयेंगे स तदम मम तेगो प्रथम एवं अवगछ तम तेजों से संभव एवं अवगत उसे उसे, उसे, उसे तुम मेरे तेज अंत से ही उत्पन्न हुआ जानो उसके उसे उत्पन्न हुआ जानो मतलब मेरे तेज के अंत से उत्पन्न हुआ है ऐसा जानो तेज भगवान के तेज के एक भाग से उत्पन्न हुआ है मतलब उनने क्या है की भगवान के तेज क्या एक भाग होगा भगवान के तेज के एक भाग के उत्पन्न हुआ है और देखेंगे यद लोगे विभूति मत करते करतेभूति करते यहाँ करते पर है ऐश्वर्य सामर्थ्य सत्तम करते वस्तु श्रीमतम ए लक्ष्मी और स्त्री मत कर स्त्री के सहित स्त्री से युक्त यात्री सही कया सहितिया सहितम या लक्ष्मिया सहितमल लक्ष्मी के सहीद या धन के सही थोड़ा धनवान वो विभूतिवान था ऐश्वर्यवान था यह क्या धनवान और ऊर्जितम है ना ऊर्जितम कर्थ किया है उत्साहों की कम हुआ उत्साहों के उत्साह के युक्त सब सदेव उसे जानी ही है अब यहाँ पर तेज का अंत है अंता कर्थ है यहाँ पर एक देश तेज कथ है यहाँ पर सत्य तेज का क्या है हाँ तेज का अंत अंता कर्थ एक देश का समाज से के लिए तेज का अंता ये तथा अनता संभवा यस्ते तेज के अंतजेम स्पर्हय हि स्थित। उससे ज्यादा है तेज गुणतमम उससे इतर मे तेज के एक देश से उत्पन्न हुआ जानो अवगत कर जानो। और ये जो अधुरा बहु नहीं तेज का जिनारो अर्जिना। बुद्धि तव्या मिलम कृष्ण में आसे नहि को जगत्। तव बहुना एदेन सेना तव अर्जुन विष्ठ अहम इदस्णन स्थित जगद अथवा बहुना एक व्यासेना तव अर्जुन विष्ट अहम इदम कृष्ण स्थित जगत अथवा अर्जुन अथवा हे अर्जुन बहुना इस बहुत ज्ञान से तेरा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा इस बहुत ज्ञान से तेरा क्या प्रयोजन होगा बहुना की आश्ता मतलब से पूर्णता ज्ञान से तेरा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा हम हो पूर्णता ज्ञान से तेरा क्या प्रयोजन परिवर्तित होगा मतलब तो क्या है कि तेरा तो क्या प्रसिद्ध होगा तो इसका मतलब तो है कि पारा है तो बता अनु आएगा क्या अहम इदम कृष्णम जगत एकांत विष्ट स्थित में इस संपूर्ण जगत को एक अंत से व्याप्त करके स्थित हूँ मैं संपूर्ण जगत को एक अंत से व्याप्त करके मतलब भगवान क्या है कि व्याप्त है जगत व्याप्त है तो जगत को व्याप्त व्याप्त को व्याप्त व्याप्त को व्याप्त करके कौन स्थित होता है व्यापक हो तो व्याप्त को व्याप्त करके कौन स्थित होता है व्यापक हो तो व्यापक कैसा है कि यह व्याप्त जगत को एक अंत से व्याप्त करके दे स्थित है सभी पादों से विश्वास उतानी उसके बाद की एक पाद इससे सभी प्राणी है और तीन पाद अमृष में तीन तो उसमें क्या परमात्मा में कोई अंत या कल्पना नहीं होती है पर समझाने के लिए ऐसा कहा है कि भाग में ही सब, है, सब है, भी भी बढ़कर, से भी बड़ा परमात्मा है बहुत बड़ा परमात्मा ये बताने के लिए एक भाग धम पूर्ण प्राणी है और क्या है की तीन बार अमृत स्वरूप है जगत उनके सामने नहीं है परमात्मा तो के साथ ऐसा अथवा मतलब मतलब ऊपर किस किस प्रकार से उथेशन से जानने से क्या के प्रकार ऐसी पूर्ण रूप से जानने ऐसी क्या सिद्ध होगा अत्यक्षता देखेंगे अशेषता उच्च मानम अर्थम तुम सुन अशेषता दे कहे जाने वाले या मतलब पूर्णता कहे जाने वाले पूर्णता पूर्ण रूप से कहे जाने वाले अशेषता उच्च मानव पूर्ण रूप से कहे जाने वाले इम अर्थम तुम सुनो इस अर्थ को तुम सुनो पूर्णता कहे जाने वाले इस विषय को तुम सुनो तो सही है भगवान का विष्ट विशेषता है ना और आगे विष्ट तो है ना तो विष्ट का क्या अर्थ हो गया विशेषता या विशेषता का स्तम कृतवा मतलब दृढ़ता से धारण करके क्या हो जाएगा दृढ़ता से हाँ मैं एक अंश तो के द्वारा इस संपूर्ण जगत को दृढ़ता धारण करके दृढ़ता से धारण किए हैं भगवान और कभी तो है ना देखो पृथ्वी जल से है जो भगवान सबको धारण किए हुए है एक वही सेतु इस ये यह परमात्मा सबको धारण करने वाला है। ये प्राणी के आए सब मिठे नहीं अलग अलग होगी बने हुए हवाब दोनों देखो एक अलग अलग है ना ऐसा नहीं कि दो मिलकर एक हो मिनट ऐसा तो नहीं हो पाएगा परमात्मा अच्छी सबको ठीक से धारण कर रखता है ऐसा हैं अब भी करते विशेषता इस सम्बर कृष्ण विशेषता करवा अर्थात दृढ़ता से धारण करके इदम कृष्ण जगत एकांत कर एक पादेन सर्वुत स्वरूप मतलब एक अवयोग के द्वारा एक पाद्य द्वारा तो एक पाद क्या है सर्वभूत क्या है एक पाद सूत स्वरूप एक पाद्य परमात्मा का एक पाद संपूर्ण प्राणी है सर्वभूत स्वरूप एक पाद्य के द्वारा सबको दृढ़ता से ग्रहण करके स्थिति तथा क्या मंत्र वर्ण ये मंत्र वर्ण है मंत्र के वर्ण आ रहे हैं पादानी कर इस परमात्मा का पादा एक पाद इस परमात्मा का एक पाद क्या है संपूर्ण प्राणी संपूर्ण भूत है तो संपूर्ण तो परमात्मा का क्या है एक पाद, तो पाद है तो सर्वभूत स्वरूप उनका एक पाठ है इसका मतलब क्या है कि तीन पाद एक पाद हो गया संपूर्ण प्राणी और तीन पाद अमृत स्वरूप है इसका मतलब है जो संपूर्ण जगत है उसके अंत भूत बड़े परमात्मा है इसी अच्छा इस इस इस इस इसी स्थित हम तो इस प्रकार में स्थित हूँ इस प्रकार में स्थित हूँ श्री महाभारतेम वैयाम बीस फरवरी श्रीमदी चतुर्म विद्याम शास्त्रीय श्री कृष्णात्म संवादे लोगों नाम दसव अध्याय स्त्री कर लो एकादशो अध्याय एकादश अध्याय को गया आरम्भ हो रहा है दस मोदी भगवतों की भूतया उगता भगवान की विभूतियों का वर्णन किया गया भगवान की विभूतियों का वर्णन किया गया स्थावरा नाम हिमालय और सोशालय नया गया जयनदी भी यहाँ है हिमालय भी यहाँ है और नख्या जसाराम मकर यहाँ नहीं है इसमें ठंडे में होता है तो गंगा जी का जो दिग्ग वहाँ में वो तो होगा ही उसको देखने के लिए गंगा का वहां जो मकर है उसको देखने के लिए सामान्य मकर यहाँ मकर देखा है आपने देखा देखा वो खा जाता है कहते हैं गांधी संग्रहालय में हाँ मतलब जहाँ उनकी अधिक संख्या आया तो स्नान करने जाएगा पकड़ लेते हैं तो तो मत ही करेंगे। नहीं, <laughs> नहीं? <laughs> नहीं।, <laughs> नहीं? नहीं किस है मकर अभी भगवान की कहीं कही गंसा तस्त्र और उसने भगवान की दूतियाँ कही गयी और उसमें विष्टभ व्याम इधम कृष्ण व्यंसे जगत इस या इन इस भगवान के वचन को सुनकर अभिषम कर, कर होता है इस भगवान के वचन को सुनकर कौन सा वचन विष्टभ व्याम इदम कृष्ण वेकां से निष्ठो जगत इस भगवान के वचन को सुनकर यद जगत आदमी जगदात्म रूपम आद्यम ईश्वर का ईश्वरी जो ईश्वर का आद्य विश्व रूप है आद्य कार्य प्रथम ईश्वर आद्य कार्य प्रथम या प्रधान ईश्वर का जो प्रधान रूपम जगदात जगदात का जो विश्व रूप ईश्वर का जो प्रधान या जो ईश्वर का जो प्रधान विश्व रूप है आद्य का ईश्वर का जो प्रधान विश्व रूप है जो ईश्वरीय विश्व रूप है सब साक्षात कर तुम क्षण उसके साथ-साथ करने की इच्छा वाला या उसका प्रत्यक्ष दर्शन की इच्छा वाला अर्जुन हुआ क्या अर्जुन भैया ओम को